भारतीय दर्शन भगवत गीता में दार्शनिक विचार गीता के दसवें अध्याय में भगवान के स्वरूपों का जो वर्णन है वह दिव्य है इसे विभूति योग के प्रदर्शन में उन्होंने स्वयं स्पष्ट बताया है उन्होंने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि मेरा जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं इसीलिए भगवान ने अपने ऐश्वरम योगम को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य तक दिया था अपने अवतार के संबंध में भगवान ने स्वयं कहा है यदा यदा ही धर्म से ज्ञानिर्भवती भारत अभ्युत्थनम से तदात्म सृजाम्य हम परत्राण साधुना च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संस्थापनाथा संभवामी युगे युगे अवतार के संबंध में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस प्रकार प्रत्येक जीव को इस संसार में आने के लिए कर्म तथा पाँच भूतों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जब भगवान अवतार लेने को होते हैं तब उन्हें भी संसार में रहने के उपयुक्त एक शरीर ग्रहण करने के लिए साधुओं की रक्षा करने की दुर्जनों का नाश करने की तथा धर्म को स्थिर करने की इच्छा शक्ति एवं पांच भूतों की सहायता की अपेक्षा होती है यही बात उन्होंने स्वयं कही है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवात्मा संभवाम्यात्मा इसी कथन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकृति और माया शब्द का गीता में भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है इन्हीं बातों से यह भी स्पष्ट है कि भगवान जगत के सृष्टा हैं यह अपनी माया के से कभी भी अलग नहीं होते या स्वयं आप्त काम है फिर भी यह कर्म करने से विरत नहीं होते अपने कर्मों के द्वारा संसारी लोगों को कर्म करने की शिक्षा देने के लिए ही भगवान स्वयं कर्म करते हैं यही बात भगवान ने अर्जुन से कही है हे पार्थ इस जगत में मुझे कुछ भी करने को नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते हैं और मैं यदि निष्क्रिय होकर बैठ जाऊं तो सभी कर्म करना छोड़ देंगे और संसार में अनर्थ हो जाएगा इससे उत्पन्न दोस्त मेरे ही होंगे क्योंकि जो बड़े लोग करते हैं वही अन्य लोग भी अनुकरण करते हैं भगवान श्रष्टा और साधुओं के रक्षक तथा धर्म के पालक हैं वह सभी मनुष्यों को अच्छे कर्म करने का न केवल उपदेश देते हैं अपितु तो अपने कर्मों के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करते हैं अतएव यह संसार के कल्याण के लिए मार्ग प्रदर्शक भी है भक्तों की रक्षा के लिए यह सर्वदा सब तरह से तैयार रहते हैं ज्ञान के तो यह स्वरूप ही हैं इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप भगवान कृष्ण दार्शनिक परम तत्व हैं सामाजिक सर्वश्रेष्ठ नियंता हैं तथा लौकिक जगत को कल्याण पथ के प्रदर्शक हैं एवं धर्म के पालक तथा संस्थापक भी हैं इन बातों से यह स्पष्ट है कि गीता के जो परम तत्व हैं वे सक्रिय तत्व हैं वेदांत के ब्रह्म के समान अवांग मनस गोचर नहीं हैं इसलिए अद्वैत का जो रूप गीता में है वह एक स्वतंत्र है और शांकर वेदांत से सर्वथा भिन्न है गीता में वासुदेव परम तत्व हैं मनुष्य रूप में होते हुए भी यह दिव्य है एक ही समय में अखंड और पूर्ण ब्रह्म होने के कारण यह निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं इन्हें अपनी शक्ति तथा स्वरूप का सदैव ज्ञान रहता है अपने भक्त को ज्ञान मार्ग के तथा कर्तव्य के उपदेश देने के लिए सदैव यह तत्पर रहते हैं और अपने भक्तों के लिए कुछ छिपाते नहीं यह उनके पिता हैं मित्र हैं और सभी हैं उनकी रक्षा और कल्याण का समस्त भार यह अपने ऊपर ले लेते हैं वस्तुतः यह उनके साथ एक हो जाते हैं इनके उपदेश उत्साहपूर्ण हैं और मनुष्य को कर्तव्य पथ पर विश्वासपूर्वक प्रेरणा करते हैं कर्तव्य का पालन किस प्रकार करना चाहिए इस बात को भगवान स्वयं अपने कर्मों के द्वारा भक्तों को दिखा देते हैं क्षत्रिय के लिए युद्ध करना अपना मुख्य कर्तव्य है इस उपदेश से यह स्पष्ट है कि भगवान वर्णाश्रम धर्म के प्रतिपालक हैं दूसरों के धर्म का अनुसरण करना कितना भयंकर और अनर्थकारी है यह भी भगवान ने कहा है अपने धर्म के लिए मरना भला है किंतु उसका त्याग नहीं करना चाहिए भगवान ने कहा है श्रेयां स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह गीता में वासुदेव तथा भगवान के स्वरूप का वर्णन देखकर यह मालूम होता है कि गीता प्राचीन भागवत संप्रदाय के विशेष संबंध रखती है अतः इसे वैष्णव आगम का ग्रंथ कहा जा सकता है दूसरी बात यह है कि भगव महाभारत के नारायणीय खंड के अंतर्गत गीता का पाठ है इन बातों से यह कहा जा सकता है कि जो अद्वैत मत इस ग्रंथ में वर्णित है वह शांकर वेदांत के अद्वैत से भिन्न है इस प्रकार यद्यपि गीता कोई दर्शन शास्त्र नहीं किसी दार्शनिक मत का प्रतिपादन करना इसका उद्देश्य नहीं फिर भी कर्तव्य पथ को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भगवान ने मनुष्य जीवन के धर्म अर्थात कर्तव्य का तथा दर्शन के चरम लक्ष्य का एवं दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के उपाय का सुंदर उपदेश इस ग्रंथ में दिया है निष्पक्षपात दृष्टि से इसके उपदेशों को पढ़ने से एवं मनन करने से यह मालूम होता है कि यह जीवन के झंझटों में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाला एकमात्र ग्रंथ है यह वास्तविक तत्व का प्रतिपादन करता है अतएव इसका किसी भी मत से संबंध नहीं है और फिर भी यह सभी को प्रसन्न करने वाला ग्रंथ है यह सभी स्तर के साधकों के लिए ज्ञानियों के लिए साधारण लोगों के लिए एक अपूर्व ग्रंथ है जिसमें सभी की श्रद्धा है भक्ति है तथा तो विश्वास है इस प्रकार का सर्वांग पूर्ण ग्रंथ हमारे साहित्य में दूसरा नहीं है